रेडियो प्लेबैक इंडिया और हेडफोन के सभी मित्रों को अनुराग शर्मा का नमस्कार मित्रों अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं उदयन वाजपेयी की कहानी शेर और कवया उषा छावड़ा के सुर में तो आइए सुनते हैं शेर और कवया एक एक बार कव्या कव्या जंगल जंगल के रास्ते जा रहा था। था। उस इलाके में कहानी कहने वाले को कहा जाता है। घना जंगल था। हर तरफ ऊंचे-ऊंचे पेड़ों की परछाइया जमीन पर पड़ी हुई थी घास भी काफी ऊंची हो गई थी पगडंडी पर सूखे पत्ते और हरी लताए पड़ी हुई थीं कभी कभी दूर से बंदर के चीखने की आवाज आती थी चिड़ियों की आवाज हर तरफ थी अचानक कभी पास ही कहीं सांप का फुपकारना भी कानों में फैल जाता था और कवया का मन डर से कांपने लगता था वह डर से बचने के लिए अपने आप को कहानी सुनाता चल रहा था वह जैसे ही घने जंगल से कुछ बाहर निकला और उसने राहत की सांस ली उसने पाया कि उसके सामने जाने कहा से एक शेर आकर खड़ा हो गया उसकी आंखें जैसे ही शेर की आंखों से मिली उसके पूरे शरीर में में कप छूट गई हाथ पसीने से से भीग गए उसने अपनी शेर शेर की ओर ओर हटा ली और दूर आकाश तैरती हुई चील को देखने लगा शेर उसकी बढ़ने लगा उसकी बढ़ने कव्या ने सोचा अब भागकर जान नहीं बचाई जा सकती इसलिए वह वहीं खड़ा रहा उसने कुछ हिम्मत करके शेर की आंखों में आखे डालकर जोर से कहा ठहरो पहले शेर को समझा नहीं फिर कव्या के हाथ के इशारे को देखकर रुक गया कव्या फिर बोला मुझे मत खाओ शेर बोला मुझे बहुत भूख लगी है कव्या मुस्कुराया और बोला भूख तो तुम कुछ और भी खाकर मिठा सकते हो पर मैं तुम्हें कुछ ऐसा दे सकता हूं जो कोई और नहीं दे सकता शेर चिंता में पड़ गया वह बोला तुम मुझे ऐसा क्या दे सकते हो जो और कोई नहीं दे सकता हम्म मैं तुम्हें कहानी सुना सकता हूं कव्या ने खुश होकर कहा शेर यह सुनकर चौंक गया उसने ऐसा कुछ कभी सुना ही नहीं था वह बोला यह कहानी क्या होती है कव्या समझ गया कि शेर कुछ देर के लिए अपनी भूख को भूल गया है इससे उसका हौसला बढ़ गया वह बोला तुम सुन लो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि कहानी क्या होती है शेर की उत्सुकता बढ़ गई वह फिर बोला कुछ तो बताओ कवैया बोला कहानी दुनिया की सबसे अनोखी चीज होती है खुद दिखती नहीं पर न जाने कितने जीव जंतुओं को पेड़ों पक्षियों को दिखा देती है चलो किसी घने पेड़ की छाया में जाकर बैठ जाते हैं वहीं मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं कव्या और शेर पास ही के बरगद के पेड़ की छाया में बैठ गए कव्या शेर को कहानी सुनाने लगा शेर पूरे ध्यान से कहानी सुनने लगा वह कहानी सुनने में इतना डूब गया कि उसे याद ही नहीं रहा कि कुछ ही देर पहले वह भूखा था कि कुछ ही देर पहले पूरे जंगल में शिकार की खोज में भटकता फिर रहा था। कव्या देर तक शेर को कहानी सुनाता रहा जंगल में अंधेरा गिरने लगा रात होने के कुछ पहले कव्या की कहानी खत्म हो गई वह उठ खड़ा हुआ उसे देख शेर बोला तुम्हारी कहानी सचमुच अनोखी है मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा पर रोज तुम्हें आकर मुझे एक कहानी सुनानी पड़ेगी अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें खा जाऊंगा कव्या जान बच जाने से खुश था उसने जवाब दिया मैं रोज इसी समय यहाँ आकर तुम्हें कहानी सुना जाऊंगा यह सुनते ही शेर ने ऊंची छलांग लगाई और देखते ही देखते कव्या की आंखों से उजल होकर जंगल में खो गया कव्या तेजी से घर की ओर चलने लगा उस दिन के बाद से कव्या हर शाम जंगल जाकर शेर को एक कहानी सुना आता शेर भी कव्या के आने के पहले ही बरगद के पेड़ की छाया में बेचैन होता हुआ कव्या का इंतजार करता रहता जैसे ही उसे दूर से कव्या आता दिखाई देता वह खुशी खुशी उसके पास पहुंच जाता और उसके साथ चलता हुआ बरगद की छाया में आ जाता कव्या का कहानी सुनाना और शेर का कहानी सुनना कई दिनों तक चलता रहा कव्या नई नई कहानियां बनाकर शेर को सुनाता शेर उनको सुनकर हैरान रह जाता एक दिन शेर बरगद के नीचे बैठा कव्या का इंतजार कर रहा था कव्या के आने का समय बीत गया पर कव्या नहीं आया शेर की बेचैनी बहुत बढ़ गई वो बहुत देर तक जंगल में ही यहाँ से वहां दौड़ता रहा उसे चिंता भी हो रही थी गुस्सा भी आ रहा था आखिर कव्या रह कहा गया कहीं वह भाग तो नहीं गया कहीं किसी ने उसे खा तो नहीं लिया चिंता और गुस्से में इसी तरह दौड़ते भागते शेर ने कुछ सोचा और वह कव्या के गांव की ओर चल दिया रात हो चुकी थी गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में सोने के के के लिए जा चुके थे। शेर कव्या के मकान के पास पहुंचा और कूदकर वाली उसकी छत पर चढ़ गया। उसने कुछ खपरे को हटाया और नीचे कव्या के कमरे में झांका। कव्या के बिस्तर के पास एक चिराग जल रहा था उसकी हिलती रोशनी में पूरा कमरा हिलता हुआ सा लग रहा था जब शेर ने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि कव्या बिस्तर पर लेटा है और उसके पांव से खून बह रहा है वह यह देखकर चिंतित हो गया गया। और और और तुरंत छत से कूद कर नीचे आया के कमरे का दरवाजा खोलकर भीतर चला गया। कव्या ने उसकी ओर देखा और बहुत दुख से कहा मुझे शाम को चोट लग गई और मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाया मैं सोच ही रहा था कि तुम परेशान हो रहे हो गता शेर बोला तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ मैं इसे चाटकर तुरंत ठीक कर दूंगा तुम सुबह तक चलने की हालत में रहो यह शेर कव्या के घाव को चाटने लगा कव्या जिस बिस्तर पर लेटा था उसके पास की दीवार पर एक खिड़की थी खिड़की और कव्या के बीच शेर खड़ा था हवा खिड़की से आकर शेर के शरीर से टकराती और फिर कव्या तक पहुंचती थी शेर कर शरीर से उठती गंध हवा में घुलकर कव्या की नाक तक पहुंच रही थी कव्या शेर से बोला तू तो वहां से हटकर बिस्तर के इस तरफ आ जाओ शेर ने चाटना छोड़कर सिर उठाया और पूछा क्यों कव्या बोला तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आ रही है यह सुनकर शेर की आंखें भर आईं। उस समय शेर अपने दोनों पंजे बिस्तर पर रखकर कव्या की चोट पर झुका था कव्या की यह बात सुनते ही उसने बिस्तर से अपने दोनों पंजे नीचे कर लिए वह कव्या के चेहरे के कुछ पास आकर सोचता हुआ बोला मैं अक्सर सोचता था कि जैसे हर जानवर एक तरह का होता है वैसे ही यह आदमी किस तरह का जानवर है जैसे गाय घास खाती है और दूध देती है जैसे हम शेर लोग शिकार करते हैं और जंगल में दौड़ते फिरते हैं उसी तरह आदमी किस तरह का जानवर है मुझे कभी समझ में नहीं आया पर अभी बिल्कुल अभी मुझे यह समझ में आ गया है अगर हम जानवरों को चोट लगती है हम उसे चाटकर ठीक कर लेते हैं पर आदमी जो चोट पहुंचाता है वह ऐसी जगह जाकर लगती है जिसे चाटकर ठीक नहीं किया जा सकता कविया चुप रह गया वह कुछ बोल पाता इससे पहले ही शेर फिर बोला आज हम आखिरी बार मिल रहे हैं मैं जंगल वापिस जा रहा हूं शेर धीरे धीरे चलता हुआ कव्या के दरवाजे तक पहुंचा। बाहर अंधेरा गहरा गया था उसने कूदकर बाड़ को लांघा और तेज दौड़ता हुआ घने जंगल में खो गया